उत्सुक गाय गायर चित्रमेल हिंदी विदुषक एक किसान की गाय थी कजरी देखने में बहुत सुंदर थी वो बहुत दूध देती थी किसान और उसकी पत्नी को कजरी बहुत पसंद थी कजरी एक अच्छी गाय थी जब किसान उसका दूध दूहता था तो वो चुपचाप खड़ी रहती थी कजरी कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाती थी कजरी वैसे तो एक बहुत अच्छी गाय थी पर कुछ ज्यादा ही उत्सुक थी पड़ोसी के खेत में घास कैसी है कजरी यह जानना चाहती थी पड़ोसी की घास ज्यादा हरी थी पर क्या वो खाने में बेहतर होगी कजरी यह जानना चाहती थी उसे पड़ोसी के खेत बाड़ में एक खाली जगह भी दिखाई दी पड़ोसी के खेत की घास भी असल में किसान के खेत जैसी ही थी पर कजरी को पड़ोसी की घास बेहतर लगी पर किसान को कजरी का पड़ोसी के खेत में जाना अच्छा नहीं लगा कजरी किसान ने कहा तुम अच्छी गाय नहीं हो फिर एक दिन कजरी का गेट खुला कजरी को गेट खुला दिखा उसे गेट के पीछे बगीचे में फूलों के पौधे दिखे वो खाने में बहुत स्वादिष्ट होंगे कजरी ने सोचा कजरी उन पौधों को चखना चाहती थी वो पौधे खाने में बहुत स्वादिष्ट थे कजरी को वे बहुत अच्छे लगे पर किसान को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मेरी गाजर मेरे टमाटर बदमाश कजरी किसान चिल्लाया एक दिन कजरी को बाड़ के ऊपर कुछ सफेद चीजें उड़ती हुई दिखी क्या वो खाने में अच्छी होंगी कजरी ये जानना चाहती थी कजरी ने उन सफेद चीजों को खाया उसने उन सभी चीजों को खाया पर कजरी को अच्छी नहीं लगी कजरी ने जो कुछ किया वो किसान की पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आया अरे ये क्या है? किसान की पत्नी ने कहा देखो वो मेरे कपड़े खा गई खराब सैतान कजरी वैसे जा ज़्यादातर समय कजरी का व्यव व्यवहार अच्छा ही होता था पर जब वो उस, बहुत उत्सुक होती थी तभी वो गलतियां करती थी किसान और उसकी पत्नी को फिर भी कजरी काफ़ी पसंद थी एक दिन कजरी बाहर खलियान में थी उस दिन काफ़ी गर्मी थी इसलिए किसान के घर का दरवाजा खुला था दरवाजे के पीछे क्या है कजरी कोई यह जानने की इच्छा थी उसके बाद कजरी सीढ़ियाँ चढ़ी घर का दरवाजा इतना चौड़ा था कि कजरी आसानी से अंदर घुस सकी फिर कजरी झट से किचन में पहुंच गई जब कजरी ने अपना सिर हिलाया धड़ाम से पतीला नीचे गिर पड़ा जब कजरी ने अपनी पूछ हिलाई तो मेज से कुछ गिलास नीचे गिरे किसान की पत्नी बर्तनों के गिरने की आवाज सुनकर दौड़ी हुई आई बचाओ मदद करो किसान की पत्नी चिल्लाई कजरी किचन में किचन में घुस आई है किसान भी दौड़ा आया बदमाश कजरी किसान ने कहा किसी भी गाय को हमारे किचन में नहीं होना चाहिए कजरी यहां से जाओ अभी निकलो किसान ने कजरी को अपने घर के दरवाजे के बाहर निकालने की कोशिश की उसने सीढ़ियों से उतरने में कजरी की मदद की पर कजरी वहां से हिली नहीं वो किसान को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस ताकती रही ऐसा लगा जैसे कजरी कह रही हो मैं सीढ़ियाँ चढ़ तो सकती थी पर मुझे उनसे नीचे उतरना नहीं आता बेचारा किसान उसने धक्का देने और खींचने की बहुत कोशिश की पर कजरी सीढ़ियों से उतर नहीं पाई किसान को समझ नहीं आया कि वो क्या करे तब किसान के दिमाग में एक विचार आया उसने सीढ़ियों पर लकड़ी के लंबे तख्ते रखे फिर कजरी तख्तों पर पैर चढ़कर धीरे रखकर धीरे धीरे करके सीढ़ियां उतर पाई अच्छी कजरी किसान ने कहा अब कृपा करके दोबारा किचन में मत आना फिर एक दिन किसान को कजरी नहीं दिखी किसान की पत्नी ने भी उसे खोजने की कोशिश की उसे भी कजरी नहीं मिली उन्होंने मिलकर कजरी को सभी जगह ढूंढा खलिंग में खेत में पड़ोसी के खेत में पर उन्हें कजरी कहीं भी नहीं मिली फिर किसान को एक कुत्ते के भूखने की आवाज़ सुनाई थी वो कुत्ते के पीछे पीछे गया। फिर उन्हें रंभाने की एक आवाज़ सुनाई दी वो कजरी के रंभाने की आवाज़ थी पर कजरी थी कहाँ किसान ने सभी ओर देखा कजरी एक बड़े गड्ढे में गिर गई थी वो उसमें से बाहर नहीं निकल पा रही थी कजरी बहुत दुखी थी किसान भी बहुत दुखी था उसे समझ में नहीं आया कि वो कजरी को गड्ढे में से कैसे बाहर निकाले फिर कुछ पड़ोसी आए उन्होंने कजरी के पेट से एक मोटी रस्सी बांधी फिर उन्होंने कजरी को खींच गड्ढे के बाहर निकालने की कोशिश की पर उसमें वे सफल नहीं हुए क्योंकि गड्ढे की मिट्टी बहुत फिछलन वाली थी फिर पुलिस आई और फायर ब्रिगेड के लोग आए सबने कजरी को बाहर निकालने में मदद की फिर किसी के दिमाग में एक बढ़िया विचार आया उसके बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने गड्ढे में पानी भरा जब गड्ढा पानी से भर गया तब कजरी पानी में तैरने लगी फिर लोगों ने उसे खींचकर पानी से बाहर निकाला उसके बाद से कजरी उतनी उत्सुक नहीं रही अब वो अपनी जगह पर ही रहती थी असल में कजरी एक अच्छी गाय थी प्रिय बच्चों उत्सुकता किसी गाय के लिए खराब हो सकती है और उत्सुकता लोगों के लिए अक्सर अच्छी होती है उत्सुकता के कारण ही हम पुस्तकें पढ़ते हैं और अपनी दुनिया के बारे में अधिक जान पाते हैं उत्सुकता के कारण ही वैज्ञानिक नई नई खोजें करते हैं क्या उत्सुकता तुम्हारी मदद करती है तुम क्या सोचते हो लेखक